महाभारत आश्वेधिक पर्व सप्तष्टी तमोध्याय परीक्षित को जिलाने के लिए सुभद्रा की श्री कृष्ण से प्रार्थना वै सम्पावाच उथितायां पृथ्व तो सुभद्रा भ्रातरम तदा दृष्टा चुक्रो सदुखातावचनम चेदम ब्रवी वजी कहते हैं जन्मेजय कुंती देवी के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर यो बोली पुंडरी काक्ष पौत्र पार्थ से धीमत परीक्षण परीक्षीणम्गतायुष भैया कमल तो अपने सखा बुद्धिमान पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो कौरवों के न को जाने पर इसका जन्म हुआ परंतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया इसी का द्रोणपुत्रेण अभी सोरायाम निभिता मई चै द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भीमसेन को मारने के लिए जो शीख का बाण उठाया था वह उत्तरा पर तुम्हारे सखा विजय पर और मुझ पर गिरा है से अम्बिध ने हृदय मई तीर्थत के सब यश्याम दुर्धर स सहुत्र दुर्धरस वीर केशव प्रभो व शिख मेरे इस विधीर्ण हुए हृदय में आज भी कसक रही है क्योंकि इस समय मैं पुत्र सहित अभिमन्यु को नहीं देख पाती हूँ किमनो वक्षति धर्म आत्मा धर्मराजौ युधिष्ठि भीमसेनार्जुनौ चापी माध्रवत्या सुतौ चत श्रुवा अभिमन्यो तनयम जात मृतमिविता द्रोणपुत्रेण पांडवा अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधि क्या कहेंगे भीमसेन अर्जुन तथा माधुरी कुमार नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे श्री कृष्ण आज द्रोणपुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया अभिमन्यु प्रिय कृष्ण भ्रातृणाम नात्र संशय ते श्रुआ कि निर्चिता श्री कृष्ण अभिमन्यु पांचों भाइयों को अत्यंत प्रिय था इसमें संशय नहीं है उसके पुत्र की यह दशा सुनकर अश्वत्था के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे विता परम दुखम किम तदन्यजनादन अभिमन्यो सुता मृताजाता दरिंदम जनार्दन श्री कृष्ण अभिमन्यु जैसे वीर का पुत्र मरा हुआ पैदा हो इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है सा हम प्रसाद ये कृष्ण ताम शिशानता पृथेयम द्रौपदी तापस्य पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आज मैं तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ बुआ कुंती और बहन द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं इन सब की ओर देखो यदा द्रोण सुतो गर्भान पांडू नाम हंति माधव तदा किलया द्रौड़ी क्रुद्धे नोक्त सत्रु मर्दन माधव जब द्रोणपुत्र अश्वस्थामा पांडवों के गर्भ की भी हत्या करने का प्रयत्न कर रहा था उस समय तुमने कुपित होकर उसे कहा था अकामम ब्रह्मबंधो नाधम मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा इतवचनम श्रुवा जाना ना हम बलम तब प्रसाद ए तौ दुर्धर्ष जीविताम अभिमन्युज भैया तुम दुर्धर्ष वीर हो मैं तुम्हारी उस बात को सुनकर तुम्हारे बल को अच्छी तरह जानती हूँ इसीलिए तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ तुम्हारे कृपा प्रसाद से अभिमन्यु का यह पुत्र जीवित हो जाए अद्यद्य तत्वम प्रतिश्रुतः न करोसी वच शुभ सकलम विष्णुार्थूल मृत मामारय विष्णुवंश यदि तुम ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने मंगल में वचन का पूर्णता पालन नहीं करोगे तो यह समझ लो सुभद्रा जीवित नहीं रहेगी मैं अपने प्राण दे दूंगी अभिमन्यु सु वीर न संजीवती येम जीवति दुर्धर स किम करम्य हम तव दुर्धरस वीर यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के इस बालक को जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे संजीव जैनम दुर्धर स मृतम तम अभिमयुज सदसाक्ष सुत वीर सत्यम वल्स निवामुद अजय वीर जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है उसी प्रकार तुम अपने ही समान देत्र वाले अभिमन्यु के स्मरे हुए पुत्र को जीवित कर दो तम ही केशव धर्म आत्मा सत्यवान सत्य विक्रम सताम वाचमृताम कर तुम अर् तम अरिंद शत्रु दमन केशव तुम धर्मात्मा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो अतः तुम्हें अपनी कही हुई बात को सत्य कर दिखाना चाहिए इक्षन्नपी ही लोका स्त्रीं जीविएता मृता निम्मा किनर्दय जा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 कुरुस्व पांडपुत्राण इम परम अनुग्रह श्री कृष्ण मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ इसलिए तुमसे याचना करती हूँ इस बाल बालक को जीवन दान देकर तुम पांडवों पर यह महान अनुग्रह करो ससेति वाह महाबाहतपुत्रेति वाह पुन प्रपन्ना दयाम कर तुम्हें हारती महाबाहो तुम यह समझ कर कि यह मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है वह दुखिया है अथवा शरण में आई हुई एक दयनीय अबला है मुझ पर दया करने योग्य हो रे त्री महाभारते आसम के प्रमढ़ि अनुगीता परमि सुभद्रा सुभद्रावाक्य सप्तष्ठीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में सुभद्रा का वचन विषयक सरसठवा अध्याय पूरा हुआ